अथर्ववेदिया मांडवके उपनिषद इसमें हम लोग तृतीय अद्वैत प्रकरण का सतईसवा कर देख रहे थे सत् ही माया जन्म युज्यते न जायते तत्वत तत्व जायते यतम जायते सत सतः पंचमी भी हो सकता है षठी भी हो सकता है तो सत पंचमी कहेंगे तो अथा सदनिमित्ता सदनिमित्त है उससे तत्वतः जन्म न युजते माया एवं माया जन्म तत्व तो न युजते और तत्व में षष्ठी लेंगे तो कहेंगे सतह विद्यमानस्य विद्यमानस्य उपादानस्य से उपादान से निमित्त षष्ठी लेने से उपादान तो उसका प्रकट होता है माया तत्व तो नहीं होगा और यश तत्व तो जायते अर्थात वास्तव जिसका जन्म होता है मानेंगे तो अजो का तो जन्म नहीं होगा इसलिए जातो तो ही जाते जो जात वही जन्म होगा क्योंकि अज का जन्म तो नहीं होगा तो जातक अगर जन्म होगा जो जात है उसका पहले जन्म हुआ है तो जिसका जन्म होगा वो जात है तो वो जातो है अर्थात तो उसका पहले जन्म हुआ था वो जो जन्म हुआ था वो जात का ही जन्म हुआ था अर्थात तो उनका जातो जातो चलेगा अनादि सिद्ध नहीं होगा अनवस्था तो दोष हो जाएगा जात तो का ही जन्म होगा तो अनुस्था दोष होगा टीका यद आत्मतत्वम सदा सद, सदा सदम तयया जगदाकरेण जन्मयुक्त जो आत्मतत्व तो है सदा सद् और सदा एक है तस्य त माया से जगदेण जन्म माया से ही जगत रूप से उत्पन्न होगा और आगे कहते हैं पाठ संशोधन करना है दुर्निरुपार्थ समर्थन पटी माया या टीका में प्रथम पंक्ति में माया, माया या ठीक है कैसे ठीक हो गया? समर्थना, परमार्था, माया दुर्निपार्थ समर्थन पटीय पर अनेकतया न उत्पत्ति पारयती विरोधाद माया दुर्निरूप जो अर्थ है उसका समर्थन करने में पटीयसी पटीयसी अर्थात तो पटु माया क्या करती है दूरनिरूप अर्थ का समर्थन करती है दूरनिरूप अर्थ चार नव टिप्पणी दे दिया सत्वाधीन अनिर्वचनीय सत है असत है ऐसा नहीं कह सकते हैं उसी को अनिर्वचनीय कहते हैं तो माया ही अनिर्वचनीय पदार्थों का उत्पत्ति का कारण होता है जो जो दूर निरूप अर्थ है ये जो जगत है इसी का समर्थन करती है उसका कारण है माया क्यों माया का वही सोभाव है दूर निरूप अर्थ को ही समर्थन करेगा अर्थात दूर निरूप अनिर्वचनीय पदार्थ का ही उत्पत्ति करवाएगा और परमार्थ तस्तु तो एक रूपम परमार्थ वास्तव एक रूप ही है अनेक रूप न उत्पत्तम पारयती जो एक रूप है वो अनेक रूप से उत्पन्न हो जाएगा ये संभव नहीं है जिसका स्वभाव ही है एक रस उसमें कोई विरुद्ध धर्म कोई विकार आ ही नहीं पायेगा इसलिए न उत्पत्तम पारयती क्यों विरोधा तो एक रूप जो है वो अनेक रूप कभी वास्तव नहीं हो जाएगा विपक्ष दोष माह अगर वास्तव नाना रूप हो जाएगा क्या दोष होगा श्लोक में कहते हैं ततो तो जायते यश अगर वास्तव उत्पत्ति मानेंगे तो अज का तो उत्पत्ति नहीं होगी इसलिए जातो का ही उत्पत्ति होगी तो उससे अनवस्था दोष हो जाएगा टिका में यश्य वादिनो मते श्लोक में दिया ततो तो जायते यश यश अर्थात यश्य, यश्य, यश्य वादि जो दर्शन में मते ब्रह्म परमार्थत्व जगदात्मना जायते ब्रह्म ही परमारूप से वास्तव जगदात्मना जायते जो लोग ऐसे मानते हैं ब्रह्म ही जगत रूप हो गया वास्तव हो गया तस्वुवादि का उदि अर्थात ऐसे कहने वाले अजस्य जायमानत्व प्रतिज्ञाया व्याहतवात्त अजस्य जायम मानत्व इस प्रकार के कहेंगे तो ये व्याहत है जो अजन्मा है उसका उत्पत्ति हो गया ये कैसे होगा व्याहत नहीं होगा इसलिए क्या मानना पड़ेगा जातस्य एवं जाय मानत्व यही मानना पड़ेगा अगर जात्य जाय मानत्व सेवस्था अनावस्था ही हो जाएगा जिसका उत्पत्ति हुआ है वही फिर जन्म हो गया तो जो जात है वो जन्म होगा और जो जात है उसका जन्म हुआ है वो जो जन्म हुआ के? जात का हुआ इसी प्रकार की हो अद्वैत आवेदय निषेधक श्रुत्या जड़त्व जड़त्व आदि तथा दृश्य जड़वादि युक्त निर्धारित कथनार्थम अ... श्लोक अक्षरा कथनाथम अनुबदति अद्वैतम आवेदय तृतीय अंत है अद्वैत को आवेदन करने वाली श्रुति के द्वारा और क्या करती है श्रुति कहते हैं द्वैत निषेधक श्रुतिया द्वैत को निषेध करने वाली जो श्रुति है अद्वैत को कहने वाली और द्वैत को निषेध करने वाली यह श्रुति ये हो गया साक्षा श्रुति विद्यमान है एकम एकमेव अद्वितीय ये अद्वैत को कहने वाले और नेह ना नास्ती किंचन ये द्वैत को निषेध करने वाले ये हो गए श्रुति और दृश्य जड़वादि युक्त तो प्रपंचो मिथ्या दृश्यवाद जड़त्वात् आदि आदि से परिचिन्नवाद आद्यंतवाद ये सब और हेतु है तो प्रपंच है जो द्वैत है उसका मिथ्या सिद्ध करने वाले युक्त्या ये सब अनुवाद है तथा विधया निर्धारित अर्थम उसी प्रकार से जो निर्धारित हुआ अर्थ श्लोक का अक्षरार्थ कथन करने के लिए अनुवाद करते हैं ये श्लोक का अर्थ को कहने के लिए भाष्यकार अद्वैत कहने वाले द्वैत का निषेध करने वाले श्रुति और अनुमान ये सबके द्वारा निर्धारित जो हुआ अर्थ उसको कहते हैं क्यों कहते हैं श्लोक का अक्षर का अवतरणी रूप से भाष्य में एवं ही श्रुति वाक्य सत ही सवाह्याभ्यंतरम अजम आत्मतत्व अद्वयम न तस्तम एत आगे विराम कट जाएगा और युक्त्या के आगे विराम होगा के आगे विराम होगा तो आगे अधूना निकल जाएगा अलोक वाक्य का आरम्भ से एवं ही श्रुति वाक्य सतेहि सतेहि बहुवचन कहते हैं अर्थात तो सौ नहीं सैकुड़ो उसी के द्वारा कुछ उदाहरण दे देते हैं सवाह्याभ्यंतरम अजम दिव्यो हमूर्त पुरुष सबातरो है बाह्य हो गया कार्य कार्य और हो गया कारण। कारण के साथ उसका अधिष्ठान रूप से और वो अजम है जो अधिष्ठान है वो अजम है अजम ऐसा जो आत्मतत्वम वो अद्वयम है क्योंकि एकम एव अद्वितियम ऐसे कहा गया अद्वयम ना ततो अन्यद अस्ति इति अस्त निश्चित उससे कोई अन्य नहीं है ये निश्चय हुआ ये श्रुति से हुआ और युक्तिया युक्ति युक्तियापंचो मिथ्या क्यूँ कहते हैं दृश्यवात जड़वात परिचि आद्यनतवाद ये सब हेतु देते है <coughs> जो दृश्य होगा वो मिथ्या होगा दृष्टान्त हो जाएगा स्वप्न जो जड़ होगा वो मिथ्या होगा जैसे घट कहेंगे घटा नहीं देकर के कहेंगे रजू सर जड़ है वो कोई चेतन पदार्थ नहीं है इसी प्रकार जो परिचिन होगा वो मिथ्या होगा और जो आद्य आदि वाला अंत वाला इसका आरंभ होता है जिसका नाश होता है वो भी मिथ्या है युक्तिया तक तो हो गया पंक्ति आगे ठीक में देखिए उक्तम उत्तर ग्रंथ उक्तम वस्तु वस्तु जो कहा गया ब्रह्म युक्त अन्य युक्ति के द्वारा पुनर्निर्धारितुम दोबारा उसका निर्धारण करने के लिए उत्तरग्रंथ प्रवृत्तिर इतिहा आगे का ग्रंथों की प्रवृत्ति हो रही है जो बात कहा गया उसी को फिर अन्य तर्क दे करके कहेंगे एक तर्क होने से हमारा बुद्धि शिथिल हो जाएगा कहेगा ये तो हम जानते हैं इसलिए नया नया तर्क देंगे ताकि बुद्धि फिर चलते रहे बुद्धि जितना काम करेगी तो सात्विकता उतना बढ़ेगा सारे शास्त्र का वही कार्य है तो इसलिए वो शास्त्र अधिक पढ़ना चाहिए जिसमें बुद्धि लगेगा भाष्य इत्यादि का अध्ययन अधिक करना चाहिए जो प्रकरण ग्रंथ होता है उसमें बुद्धि इतना नहीं लगता है तो आपको कह देंगे ये ऐसा है ऐसा है तो ब्रह्म कैसा है कहते हैं सूर्य तो भाती या तो सदा तो इसे क्या होगा हम जान लेंगे हाँ जो सूर्य जैसा सर्वदा भाति होता है इसमें हमारा कुछ बुद्धि नहीं लगता इसलिए प्रकरण ग्रंथ से ये भाष्य पढ़ने का अधिक ये महत्वपूर्ण है जिसमें बुद्धि अधिक लगे भाष्य तो ऐसा नहीं होगा जहाँ तर्क मतलब बुद्धि नहीं लगेगा जितना संभव है धीरे धीरे अधिक अधिक भाष्य में ही बुद्धि लगाना चाहिए आगे ठीक हम यहाँ पर देख रहे थे युक्त अंतरेण पुनर्निर्धारितुम अन्य युक्ति के द्वारा फिर निर्धारण करने के लिए उत्तर ग्रंथ से प्रवृत्ति आगे का ग्रंथ करे इति आह भाष्य में जहाँ हम लोग वाक्य अलग कर लिए थे अधुना एक तेव पुनर्धारियते इतिहा जो निर्धारण किया गया पुनर्निर्धारियते फिर कहेंगे क्या कहेंगे जो आत्मतत्व तो है वो तो अजन्मा है वो तो अद्वैत तो है इस प्रकार की फिर कहेंगे टीका में पूर्वाधम संकोत्तरत्व व्याख्यातुम संकयती श्लोक का जो पूर्वाध हुआ सतो ही माया जन्म युज्य नु तत्व ये पूर्वाध एक शंका का उत्तर है पहले वो शंका को दिखाते हैं ये श्लोक क्यों कहे ग्रंथकार कहते हैं ये शंका होने से ये संका। क्या है कहते हैं टीका में पूर्वाधम शंको उत्तरत्व ने व्याख्या तत्र इति तत्र का अर्थ श्लोक सप्तमिया परामृश्य ते श्लोक अर्थात तो पूर्व श्लोक पूर्व श्लोक को परामर्श करके अर्थात तो उस श्लोक पूर्व श्लोक सुनने के बाद एक शंका हो गया मन में उसका उत्तर के लिए ये श्लोक आ रहा है तो श्लोक सप्तमिया परामृश्य ते श्लोक अर्थात पूर्व श्लोक क्या पूर्व श्लोक है भाष्य में कहते हैं तत्रत सैत त्र पूर्व श्लोक में ये संभव है अग्राह्यम एव चेत वहां कहा अग्राह्य भावेन न अजम प्रकाशते और क्या है अग्राह्य भावेन हेतुना अजम प्रकाशते सर्वम अग्राह्य भावेन न उत्तरार्ध में है सर्वम अग्राह्य भावेन हेतुना अजम प्रकाशते तो वहां कहा गया कि अग्राह्य भावेन ये जो आत्मतत्व तो है अग्राह्य है उसके लिए शंका हो गया जो अग्राह्य है वो पदार्थ है उसमें क्या प्रमाण है ये शंका हुआ भाष्य में उसको कहते हैं तत्र तत्र अर्थात पूर्व श्लोक है ऐसा शंका सदा अग्राह्यम एवं चेत अगर वो आत्मतत्व तो अग्राह्य ही है असद एवं आत्मतत्व तो मीटि फिर आत्मतत्व तो असद है जो ग्रहण नहीं होता ग्रहण अर्थात जिसके विषय में ज्ञान नहीं होगा वो पदार्थ तो है इसमें क्या प्रमाण है तो ये तो असत्य हो जाएगा कदाचित गृह्य तद अत्यंत असद सस विषाणादिपत अष्टव्यम प्रमाणाभाव प्रमेय असिधेर इत्य पूर्व पक्ष वाक्य का अर्थ हो गया यन न कदाचित अभी गृह्यते जो कभी भी ग्रहण नहीं होगा तो तद अत्यंत असदेव। इसका कभी भी ग्रहण नहीं होगा वो है कैसे सस विषाण आदि सस विषाणु कभी भी ग्रहण नहीं होता है अष्टव्यम ऐसे वो मानना पड़ेगा और प्रमाण भावे प्रमेय सिद्ध प्रमाण अगर नहीं है कभी ग्रहण नहीं होता है तो फिर प्रमेय है इसमें क्या प्रमाण है प्रमाणाभाव है प्रमेय सिद्धि प्रमेय असिद्धि प्रमेय सिद्धि तो ये चित सुकार कहते हैं मानाधीना मेय सिद्धिर और मान सिद्धिश्च लक्षणाथ मान के अधीन मानता प्रमाण प्रमाण के अधीन मेय प्रमेय की सिद्धि पर्वत है क्या प्रमाण है हमने चक्षु में देखा तो चक्षु प्रमाण है अगर कोई देखा नहीं कहेंगे ऐसा है कहेंगे ये नहीं होगा मान के अधीन ही मेय का सिद्धि और मान ये प्रमाण है पर्वत के विषय में चक्षु प्रमाण है हमने पिशाच देखा ना कहेंगे पिशाच है क्यों कि कहने हमने देखा तो अभी ये प्रमाण होगा क्योंकि पिसाच को चक्षु से देख लेगा कहेंगे कि इसलिए मान सिद्धिश्च लक्षणा तो कहेंगे पर्वत के लिए ये चक्षु प्रमाण है क्योंकि चक्षु का लक्षण कह देंगे इंद्रियम रूपग्राहकम ग्राहकम तो रूप ग्राहकम रूप बन अर्थ को ग्रहण करेगा ये चक्षु का लक्षण हो गया ये प्रमाण हो जाएगा पर्वत में और अगर आप चक्षु को प्रमाण मानेंगे चक्षु का लक्षण हो गया इंद्रियम रूप पिशाच का रूप है नहीं है तो फिर पिशाचक ज्ञान के लिए चक्षु कैसे प्रमाण हो जाएगा चक्षु का जो लक्षण है वो नहीं होगा किसी विषय में कौन प्रमाण होगा वो प्रमाण का लक्षण से वो निर्णय होगा मानव सिद्धिश लक्षणार्थ तो वो प्रमेय का क्या लक्षण है वो प्रमाण का क्या लक्षण है लक्षण निर्धारण होने पर ये प्रमाण इस प्रमेय में काम करेगा ये निर्धारण होगा ऐसा कहते हैं नाधीनाथ ऐसे चित्सुकी का श्लोक है पूर्व पक्ष कहता है कि प्रमाण भाव प्रमेय असिधि प्रमाण नहीं है तो प्रमेय नहीं रहेगा अभी सिद्धांति उत्तर देता है कार्य लिंगक का बसात आत्मतत्व कारण सत्वनिर्णयात न सत्व चोद्य दूषयती सिद्धांति कार्य लिंग को अनुमानवशात कार्य को लिंग बना करके कारण का अनुमान किया जा सकता है क्योंकि जो भी कार्य होगा वो कारण पूर्वक होगा तो दृष्टांत दे, दे देंगे घट घट एक कार्य है वो कारण पूर्वक हृदयपूर्वक होगा तो होने से ये जगत भी कार्य है ये भी कारण पूर्वक होगा तो ये अनुमान दे देंगे कारणत्वेन कार्यलिंगकुमशा आत्मतत्व कारण है सत्वर्णया कारण तेन रूपे कारण सत्वस निर्णया विद्यमान है क्यों कहते वही तो कारण बनता है जगत का न नसत्व आत्मतत्व का असत्व नहीं है इ, चौदयम दूषय तीन चौदयम शंका पूर्व पक्ष जो शंका किया था वो शंका का सिद्धांत दूषण करता है भाषे में तन्न न वो ठीक नहीं है आपका बात कि ग्रहण नहीं होता तो वो नहीं है ऐसा नहीं है क्यों कार्य ग्रहणाथ तन्न कार्य ग्रहणाथ ये भाषा का वाक्य है ये इसको कहते हैं संग्रह वाक्य इतना ही कहते तन्न न कार्य ग्रहणाथ तो ये संग्रह वाक्य का आगे फिर उसका विवरण करेंगे संग्रह संक्षेप संग्रह का लक्षण कहते हैं ना तर्क संग्रह में संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा इसको कहेंगे संग्रह तो ऐसे तो संग्रह त्य ग्रहण तन्न, तन्न। पूर्व पक्ष जो कहता है उसको कहते हैं तन्न वो बात ठीक नहीं क्यों कार्य कार्य का अनुभव होता है कार्य का ग्रहण होगा तो कोई ना कोई कारण रहेगा टीका में संग्रहितम तो अर्थम दृष्टानते न विवृण होती दंग्रह वाक्य हो गया तन तो कार्य ग्रहण इसको अभी दृष्टांत तो दे करके उसका विवरण व्याख्यान करते हैं भाष्य में यथा सतो मायाविनो पंचमी है माया भी विद्यमान है माया भी व्यावहारिक है वो सत सत्र था व्यावहारिक सत्य है माया भी उससे मायाविनो पांच नंबर पाँच अच्छा एक नंबर टिप्पणी एक नंबर माया विनो है सकाशा दी थी में कहने के लिए जो माया भी है वो सत है उससे माया या जन्म कार्यम यहां जन्म कार्यम के ऊपर धोनोभ टिप्पणी चाहिए सतो माया विनो माया जन्म कार्यम जन्म कार्य में धोनो टिप्पणी तो जो माया भी है वो तो व्यावहारिक है उस मायावी से माया से ही जन्म रूप का कार्य होता है जन्म कार्य में कर्मधारय तो जन्म कर्मधारूप का जो कार्य वो माया भी से, माया से होता है ना जिस समय में माया भी कुछ दिखा दिया जो पदार्थ का जन्म हो गया कार्य बन गया माया भी का वास्तव परिवर्तन हो गया नहीं हुआ इसलिए कहते हैं माया या जन्म कार्यम एवं जगत जन्म कार्यम यहाँ दोनों में टिप्पणी कट जाएगा एवं जगतो जन्म कार्यम गृह इव पर आत्मन जगत जन्म मायास्पद अवगमयती जिसी प्रकार की माया से ही माया भी नाना पदार्थ बन गया जन्म का कार्य हो गया एवं जगत जन्म कार्य हमें कर्म धारे जगत का जो जन्म का कार्य हुआ णम कर्मी सानच गृह ग्रही ज्या से संप्रसारण हो गया तो सानचो से सान गीत है से ग्रह धातु का संप्रसारण हो गया विचति ग्रही ज्या वही न गि तो उसे संप्रसारण होने से गृहमाणम अर्थात तो ग्रहण होता है जो मायाविनम इव मायाविको जैसे मायावी का कार्य मायावी को बता देता है जब माया को देखते हैं उस समय माया भी और दिखता नहीं वो तो कहीं वही खड़ा है किंतु वो दिखता नहीं वो नाना रूपों से बनता है किंतु वो माया का सब कार्य देखकर के हम अनुमान कर लेते हैं मायावी तो यही है वही सब ये सब चीज को बनाता है इसी प्रकार जैसे माया का कार्य देख करके मायाविनम इव अवगमती माया का कार्य माया भी को बता देता है माया भी तो है यहाँ इसी प्रकार दृष्टांत तो बीच में हो गया इसी प्रकार की जगत जन्म कार्यम गृह परमार्थ सतम आत्मान परमार्थ सत जो है आत्मा उसको जगत जन्म मायास्पद अवगमयती जगत जन्म जगत का जन्म यहाँ यहाँ ष्ठी है जगत का जो जन्म है मायास्पदम बहुप्री है इसमें माया आस्पद आस्पद अर्थात आश्रय माया आस्पद है जिसका इसको अवगमयती तो जगत का जन्म रूपक कार्य परमार्थ सत आत्मा को बताते हुए जगत का जन्म का आश्रय माया ही है ऐसे बताता है क्योंकि इसका जो बनाने वाला है वो परमार्थ सत है जो दिखने वाला है ये परमार्थ सत्य नहीं है भिन्न सत्ता में होगा तो वहां तो माया का ही कार्य अविद्या का कार्य टीका में विमतम सदअिष्ठान कार्यत्वत संप्रति बर्णवत विमतम जगत सदअिष्ठान बहुब्री है कार्य संप्रति बन हो जाएगा रजू सर्प क्योंकि जब हम व्यावहारिकों को पक्ष बनाएंगे प्रातिभाषिकों को दृष्टान्त बनाएंगे, तभी विमत जो जगत हो गया उसका अधिष्ठान सत होगा क्यों ये जगत कार्य है तो दृष्टान्त देते हैं संप्रति पन्न सर्प जैसा उक्ते अर्थे पूर्वाधाक्षराणी योजयति। पहले कहा था पूर्वाधम संकोत्तर शंका दिखाए शंका दिखा के उसका समाधान दिखा दिए दृष्टान्त के द्वारा अभी पूर्वार्ध का अक्षर का अन्वय बता देते हैं भाष्य में यस्मा शो ही विद्यम कारण माया निर्मित हस्त कार्य जन्म युज्यते न असत कारण ये विद्यमान शो में पंचमी लिया जाएगा यहाँ श्लोक में है शो ही सतो में यहाँ पंचमी आगे ष्ठी दिखाएंगे सतो ही, सत ने से निमित विद्यमान विण जैसे मायावी तो मायावी हो गया निमित्त मायावी का जो मंत्र शक्ति इत्यादि वो सब उपादान बन जाते हैं इसी प्रकार की यहाँ विद्यमान कारण सतो पंचमी दे दिया माया निर्मित माया निर्मित माया से ये निर्मित होता है माया निर्मित से माया उपादान हुआ और यहाँ सत्य निमित्त कारण हुआ माया निर्मित से सतो विद्यमान विद्यमान सत निमित्त कारण हुआ माया वहाँ उपादान कारण हुआ हस्त्यादि कार्य से इव जैसे माया भी हस्त्यादि कार्य बना देता है इसी प्रकार की जगत जन्म युजते जगत का जन्म जैसे माया भी हस्तियादि कार्य बना देता है इसी प्रकार की जगत जन्म इसी प्रकार की माया माया निर्मित हस्ति आदि कार्य ये हो गया दृष्टांत। बीच में माया निर्मित हस्तियादि कार्य सेव योग गया दृष्टान्त दार्शांतिक हो गया शम कारण जगजन्मो युजते जगजन्म युज्यते यही हो गया दार्षांतिक न असत कारणा असत कोई कारण है बंध्यापुत्र उससे उत्पन्न हो जाएगा कुछ ऐसा नहीं होगा टीका में न असत इति असत से कुछ पदार्थ बनेगा नहीं ये जो शून्यवादी वाले होते हैं उनको असतवादी कहा जाता है अर्थात तो कहीं शून्य से सब बन गया ऐसा नहीं है असत से क्यों नहीं होगा तस्य निस्वभावत्वात कारणत्व योगात अर्थ असत जो है वो निस्वभाव है उसका कोई तत्व ही नहीं है तो वो कैसे अन्य पदार्थ रूप से बनेगा नतु भाष्य में कहते हैं नतु नत्वतः तो तो एवं आत्मनो जन्म युज्यते तत्व तो वास्तविक आत्मा का जन्म हो जाएगा यह संभव नहीं है ईश्वर का असत सत्य है ईश्वर क्योंकि कारण बना मतलब ईश्वर होगा यहाँ माया साथ में ले लिए माया उपादान बनाए उपाधन जहा सत ब्रह्म कहेंगे वहां वो निमित्त उपादान उभ कारण और जहां माया को कारण को में ले आएंगे कहेंगे वहां फिर सत ब्रह्म नहीं वो ईश्वर बन गया निमित्त कारण होकर के आ दो लेंगे तो एक निमित्त एक उपादान हो जाएगा और एक लेंगे तो ब्रह्म लेंगे तो वही उपादान कारण हो वही निमित्त कारण और माया कह दे माया फिर केवल ब्रह्म बना देगा कहें माया वहां द्वार कारण तो ब्रह्म ही है इस प्रकार क्यों कहते हैं क्योंकि ईश्वर का बोधन करना शास्त्र का चूड़ान्त तात्पर्य तो नहीं है शुद्ध ब्रह्म का ही बोधन कराना इसलिए जन्माद्य से कह करके के तटस्थ लक्षण कहते हैं ये तटस्थ लक्षण किसका होगा कहते कहते तटस्थ लक्षणों के द्वारा ईश्वर को कहा गया किन्तु ईश्वरत्व तो तटस्थ है जिसमें ईश्वरत्व तो तटस्थ है अर्थात तटस्थ अर्थात ईश्वरत्व सर्वदा नहीं रहता है जिसमें वो कोने कहते हैं शुद्ध ब्रह्म इसलिए शुद्ध ब्रह्म का ही ज्ञान कराना है उसी से ही मोक्ष है टीका में तथा भूत अन्य भूतम योगाद तथा अच्छे नंबर टिप्पणी दे दिए तथा अर्थात सत अन्य अर्थात असत सत का भी जन्म नहीं होगा असत का भी जन्म नहीं होगा ये केवल माया से ही जन्म ये सब हो सकता है आगे टीका में सतम्यन्तम पदं गृहत्वा निमित्त कारण परतया व्याख्यातम सतो ही माया जन्म तत्व तो न जायते कहा सतो कह करके पंचमी ले करके व्याख्यान किया गया पंचमी जब लिया गया सत को निमित्त कारण कहा गया शत्यप आद उपनपरत व्याख्या कौती सदुपादन विह इस प्रकार व्याख्यान करते हैं अथवा भाष्य में अथवा शो विद्यम से वस्तु रज्ज्वादे सर्पादीवन मैया जन्मयुज्य न तो तत्व तो यथा इसी प्रकार की सतह विद्यमान से ष्ठीअत लेते हैं वस्तुनो रज्ज्वादे है सर्पाधिबद्ध रज्ज्वादेय है सर्पाधिबद्ध बीच में हो गया दृष्टांत वस्तुनो अर्थात ब्राह्मण जो सत है विद्यमान है वस्तु जैसे रज्जुआदेह सर्पाधिपत रज्जु जैसा सर्प रूप से केवल मतलब विवर्त इसको कहते हैं जहाँ उपादान कारण लिया जाएगा ब्रह्म वहाँ विवर्तवाद और जहाँ ईश्वर और माया लिया जाएगा वहाँ जाएगा तो इसलिए कहते हैं रज्वादे है सर्पाधिवत यहाँ ते यह भी व्रतवाद हो गया तो माया जन्म युजते न तो तत्व तो यथा तत्व तो नहीं होता है ईश्वर ने कैसे माया के संख्य में ईश्वर नहीं, नहीं।, नहीं है उनका ये जो प्रधान है इसलिए उनका परिणाम बाद जहां वो माया को स्वीकार कर लेंगे एक सत्ता तो नियणाम बाद में आ सकते हैं किंतु जहाँ शुद्ध ब्रह्म को लेंगे वो तो भी है अथवा भाषा में देख रहे थे सर्पादिवन माया जन्म युज्यते न तो तत्व तो यथा तथा अग्रा्य सतएव आत्मनो रज्जुसर्पवत् जगद्रूपेण मयया जन्म युज्य न तो एव अजस्य अजस्त्म जन्म तथा तो उसी प्रकार की अग्राह्य अग्राह्य जो है सत एव सतए आत्मतत्व तो तो अग्राह्य है उसी का आत्मनो सनाकरण है अग्राह्य एव आत्मनो आगे दृष्टान्त तो रज्जुसर्पवत्त न दृष्टात दार्शांति को फिर आ गया जगत रूपेण मायया जन्म तो सतो सत आत्मनव जगत रूपेण माया जन्म युजते बीच में खाली दृष्टांत आ गया रजू सर्प न तो तत्वत तो एव अज आत्मनो जन्म जो अज है आत्मा उसका तत्व तो जन्म हो जाएगा ये संभव नहीं है ये षष्ठी पक्ष में ये विवर्तवाद है विवर्तवाद अर्थात अभिन्न उपादान निमित्त कारण जब ब्रह्म उपादान हो जाएगा और और भिन्न कौन रह जाएगा निमित्त बनने के लिए और कोई निमित्त नहीं है तो इसलिए वहां उपादान निमित्त एक ही हो जाएगा अभिन्न निमित्त उपादान कारण इसलिए प्रमुख कहते हैं विवर्तवादीका में यथा यथाजो सर्पधाराद्याण मैतम तथा अग्राह्य सद्रूप आत्मतमुक्त प्रतिप्त रज्जु सर्पधारालाद्रकारेण स माया कृत जन्म इसे माया से बन जाते हैं तथेव उसी प्रकार ये हो गया दृष्टान्त अग्राह्य सद्रूप से आत्मतत्व सिकरण है अग्राह्य है सद्रूप है आत्मतत्व है जो आत्मतत्व उसका जगदत्म जन्म जगदात्म जगद्रूपेण जन्म माया प्रयुक्त प्रतिपत्तव्यम ज्ञातव्यम माया प्रयुक्त सदब्रह्म का, का होना ये माया से ही केवल अधिकता है जन्म रहित से वस्तु तो जन्म व्याघात्य जो अजह है जन्म रहित है उसका वस्तु तो जन्म हो जाएगा नहीं होगा वस्तु तो जन्म व्याघात यहाँ तक पूर्वार्ध का व्याख्यान हो गया और उत्तरार्थ का व्याख्यान करते हैं तो तत्व तो जायते है यश्य जात है व ही जायत उसका जो वास्तविक जन्म मानेगा उसका जात ही जन्म होगा तो अनावस्था दोष हो जाएगा भाष्य में यन परमदजत्मत जगद्रूपेण्नो न अजम जायते नहीं तस्य जायते इति विरोधात् शक्य वक्त विरोधा जो ब्रह्म अजम इसका जन्म नहीं होता है वही आत्मा है रूपेण जायते आत्म वादिनः जो वादी लोग वादी लोग अर्थात शास्त्र को कहने वाले लोग परमार्थ आत्मतत्व जगत रूपेण बन जाता है उनका क्या है नहीं तस् अजम जायते, अजत जन्म नहीं होगा इसलिए मानना पड़ेगा कि न अजम जायते इस प्रकार नहीं कह पाएंगे क्यों विरोधा अजम जायते कैसे होगा ततः हो उसे क्या सिद्ध हुआ अर्थ से तस् अर्थात जातम जायते इति आपम जो जात है वही जन्म हुआ और अजतः जन्म नहीं होगा जो जात है वो जन्म हुआ अभी जो कारण है जात वो जात अर्थात वो जन्म हुआ है वो जो जन्म हुआ है वो जात का ही जन्म हुआ अर्थात कारण में जा तो चलेगा ये कारण में अनावस्था हो जाएगा तो फिर उनका ये अनादि सिद्ध नहीं होगा सांख्य लोग यहाँ क्या कहते हैं वो कहते हैं कि कार्य पहले से था इसलिए तत्व तो जाता वो लोग ऐसा नहीं कहते हैं ये न्यायिक लोग कहते हैं तत्व तो जाता असत्वादी कि सांख्य तो लोग तो कहते हैं कि ये तो था बट पहले मिट्टी में था इसलिए तत्व तो जाता उनका नहीं कहेंगे इसलिए परिणामवाद में भी सांख्या वाला परिणामवाद है परिणामवाद में भी तत्व तो जात उनका नहीं है तत्व तो जाता नया ही होगा नया ही उनका सब नित्य ना नित्य अर्थात जो जात हुआ वो नित्य नहीं है जो कारण है परमाणु है वो नित्य है जो कार्य है वो नित्य नहीं होगा कारण नित्य है तत तस् अर्थात भाष्य में जात जायते इति आपन्नम ततस्य अनावस्था अनावस्था क्यों हो गया जाता तो जायमान जात से जन्म हुआ तो जो जात है वो भी जन्म हुआ तो मतलब वो जात से जन्म हुआ इस प्रकार की कारण दिशा में अनावस्था हो जाएगा टीका में मायकम जन्म न तात्विकम स्थित फलित मह इसलिए जन्म सब माया से होता है वास्तविक जन्म क्या है ना बालक ट्रेन में उठा और कहा कि और उसमें कुदेगा कहेगा कि ये हमारा है हमारा है कहा यही जात अर्थात तो अभी ट्रेन बालक का बन गया ये अर्थात तो अभी जो उसके लिए बालक के लिए ये ट्रेन की उत्पत्ति हो गया अभिमान कर जाना यही जात हो गया इसी प्रकार के एक शरीर बना और ये जीव उसमें अभिमान कर गया यही हो गया कि ये जाता हो गया और शरीर बना इसको जात अगर कहेंगे तो वास्तविक वो जीवों का जन्म नहीं हो रहा है तो वो भी कोई वास्तव नहीं है जो शरीर जन्म होना ये तो केवल हम मानते हैं जैसे स्वप्नों में ये शुरू शुरू में इसको मतलब ये जो व्यावहारिक पदार्थ है ये स्वप्न जैसा ये बहुत कठिन पड़ेगा जो बार बार मन को संस्कारित करेंगे ना मन कभी कभी इतना दृढ़ अंदर हो जाएगा तो अंदर से मन कहेगा ये केवल ये सब मतलब सोचता है ये मनो सोचता है इसलिए जगत है बीच बीच में बंद होता रहेगा फिर खुलता रहेगा ऐसा अवस्था में उनको लगेगा ये खुलने से ही ये है नहीं खुला तो कुछ है नहीं वास्तविक तो, तो ये जब धीरे धीरे इस तत्व को निश्चय करके जो मनो बंद होने लगेगा अमनी भाव को जो प्राप्त करेगा फिर धीरे धीरे ये लगेगा कि ये नहीं है खाली चलने से ही ये दिखता है तो बहुत पहले हम गया किसी महापुरुष से पूछा ये तो अर्थात तो मनो नहीं रहा और हम कहते जगत नहीं है तो हमारे पास जो साधन था साध्य को ग्रहण करने के लिए वो नहीं रहा जैसे अंध कहेगा सूर्य नहीं है वो तो ऐसे ही हो गया मनो जगत को ग्रहण करने के लिए साधन है वो नहीं रहा तो हम कैसे कहते जगत नहीं है बोले कि आप और अधिक तो इसमें और चलना देते समझ में आएगा बहुत पहले करीब बीस साल पहले ठीक है तो मैं माईकम जन्म न तात्विकम स्थिते फलितम आह ये तात्विक जन्म कोई तात्विक नहीं है भाष्य में अजम एकम एवं आत्मतत्वम सिद्धम इसलिए आत्मतत्व अज है वो एक है ये सिद्ध हुआ ये श्लोक उच्चारण करेंगे सताईसवा श्लोक जैसे हमको कुछ व्यवहार में कुछ चीज पता चल जाता है बाद में कि ये हमारे लिए हानिकारक है जैसे भोजन का व्यापार में इसमें बहुत रुचि था किंतु पता चल गया ये तो हानिकारक है जिस दिन पता चला उस दिन अचानक छूट जाता है उसका अगला दिन से अगर बहुत ज्यादा दृढ़ मतलब इच्छा शक्ति वाला है हो सकता है उनका छूट जाएगा नहीं तो सामान्य में छूटता नहीं मतलब फिर अर्थात तो दो चार बार और करेगा हर बार फिर और पश्चाताप करेगा ऐसे होता है ये मन का एक स्थिति है अर्थात मन धीरे धीरे संस्कार दृढ़ करेगा ये हानिकारक है फिर हट जाएगा जैसे ये ये व्यवहारिक चीज हुआ वैसे भी ज्ञान होने के बाद वो जो अवस्था है ष्ठ सप्तम हो जाएगा तो तभी तो बिल्कुल नहीं करेगा व्यवहार जो चतुर्थ में होने के बाद क्या होगा ये जानत, जानता होगा ये सब क्या है किन्तु जैसे जानता है कि ये हानिकारक है अब नहीं लेना चाहिए किन्तु फिर भी इसे कहते हैं संस्कार का बलवत्त्वम तो इसी प्रकार की ये अंतकरण में संस्कार है हा ये मिथ्या है इसको थोड़ा कर दीजिए ये तो उसका हानि हो रहा है बेचारा कष्ट हो रहा है ना थोड़ा कर दीजिए कहेंगे यही संस्कार इसी को कहा जाएगा कि क्योंकि ये करता है तो करने के बाद फिर क्या ना जिस करेगा अर्थात तो इसी को कहेगा ये प्रारूद में है ये होगा इसको रोका नहीं जा सकता क्यों इसको रोकने से जितना बल पड़ता है उसे कहेगा इसको छोड़ दे हो जाना ये सरल पड़ेगा इस प्रकार कहेगा अर्थात कुछ दिन करेगा किन्तु जो लोग वेदांत में लगे रहेंगे उनका वो भी धीरे धीरे जैसे हम कहेंगे ना ये तो हानिकारक है ना विचार में लगे रहेगा ये हानिकारक है हानिकारक एक दिन उसको छूट जाएगा इसी प्रकार के वेदांत में लगे रहेगा तो आगे धीरे धीरे वो कुछ नहीं कर पाएगा इसमें जगत में कोई कार्य नहीं कर पाएगा आगे ठीक टीका में सत्पूर्वकम कार्यम इति न व्याप्ति पूर्व कहता है क्योंकि सिद्धांति कह दिया ये जो कार्य जगत दिखता है विमतम सत्पूर्वकम कार्यवात संपन्नवत ऐसे सिद्धांत कह दिया तो वहां हो गया जो कार्य होगा वह सत्पूर्वक होगा सत अर्थात अधिष्ठानपूर्वक पूर्व पक्ष इसका खंडन करता है सत्पूर्वकम सत्पूर्वकम कार्यमित न व्याप्ति सत्पूर्व कार्यम सत्पूर्व का साध्य कार्यम साधन जो कार्य होगा सत्पूर्व का ऐसे व्याप्ति नहीं है क्यों असतवादी भीर असतह सत जन्म अभ्युपगमत आसंख्या असतवादी असतवादी अर्थात बौद्ध शून्यवादी शून्यवादी लोग कहते हैं शून्य से सब बन जाता है तब कैसे कहेंगे सतपूर्व का कार्य होता है तो असतवादी भीर शून्यवादी भीर असतः सत जन्म अभ्युपगमत इसलिए आपका व्याप्ति में आपका अनुमान में हेतु में व्यभिचार दोष है ये व्याप्ति ठीक नहीं है इतनी आशंक्य आह सिद्धांति उसका उत्तर तो है ना ये श्लोक आगे कहता है असत्व माया जन्म तत्व तो नोज्यते बंध्या पुत्रो न तत्व मयया असत मयया जन्म तत्व पूर्व श्लोक में कहा गया तो असत में असतो माया न पूर्व श्लोक में कहे सतो ही माया जन्म तत्व तो नुज्य न तो युजते सत से ही होगा सिद्धांति कहा था पूर्व पक्ष कह नहीं नहीं शून्यवादी लोग असत से ही मानते हैं सिद्धांति उसका खंडन करता है असतो माया जन्म तत्व तो, तो दोनों प्रकार से नुज्यते असत्य से ना माया से कुछ होगा न वास्तव कुछ होगा दोनों प्रकार से नहीं हो पाएगा असत में भी पंचमी षष्टी दोनों लगा सकते हैं एक नव टिप्पणी में कहते हैं दृष्टांत देते हैं बंध्यापुत्र न तो तुवे नाया वापिस जाते असत जो बंध्या पुत्र है वो ना माया से कुछ बना देगा ना वास्तव कुछ बना देगा ये दोनों प्रकार की नहीं हो पाएगा असत्य से ना माया से कुछ होगा ना वास्तव कुछ होगा इसलिए जो शून्यवादी का आपको दृष्टांत दे करके हमारा व्याप्ति का खंडन करते हुए सिद्धांत कहता है कि वह खंडन नहीं हो पाएगा क्योंकि असत्य से कभी कुछ बनेगा ही नहीं वास्तव नहीं माया से भी नहीं बनेगा असत से अज तक ओम पूर्ण मत पूर्ण निदान पूर्ण